Okay. नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहनावतो सहनो घुनत्तो सह वीर्यम् तेजस्विनावीतमस्तई ओ शाति शांति शान्ति हाँ जी अदेगुण हा, इस सूत्र के उदाहरण चल रहे हैं हमने चेता उदाहरण को देखा है चेता के समान बहुत सारे उदाहरण है दूसरा प्रकार देखा है जयती क्रिदंत चेता क्रिदंत है और जयती तिंगंत है तो दूसरा प्रकार तिंगंत का जयती भवती नयती इस प्रकार के उदाहरणों को देखा है तीसरा प्रकार है तिंगंत का ही बहुवचन में पचंती यजंती इस प्रकार के उदाहरणों को देखा है अब हम अगला उदाहरण देख रहे हैं तिंगंत का ही है उदाहरण पर आत्मने पद का है जयती नयति ये परस्मय पद का है पचंती यजंती ये परस्मय पद के उदाहरण है अब जो उदाहरण तिंगंत में देख रहे हैं वो आत्मने पद के उदाहरण है तो आत्मने पद के उदाहरणों में उदाहरण दिया है पचे पचे ये आत्मने पद का है और उत्तम पुरुष एक वचन का है पचेते पचते पचेते पचनते पचसे पचे इस तरह के इसके रूप चलते हैं और उत्तम पुरुष में पचे जैसे सेवते सेवेते सेवंते के रूप आप जानते हैं उसी प्रकार पच धातु का ये आत्मनेपद का रूप है तो धातु वही है पच धातु डुपच पाके तो देखिए भाष्य को देखिएगा अष्टदयी को मूल को सामने रखिए और भाष्य को देखिएगा पृष्ठ संख्या है, है? पांच 572 572 पचे पचे का अर्थ है मैं पकाता हूं पकाना इस अर्थ को धातु कहता है तो मैं पकाता हूं अहम पचे तो पूर्वत ही यहां भी तिबादी उत्पत्ति के सब सूत्र लगे यहां पर कहा जा रहा है रहा पूर्वत ही यहां भी तिबाद्युत्पत्ति के सब शुरू पहले शुरू कर दिया म्यूट क्यों नहीं करते हैं म्यूट करिए ना तुरंत म्यूट करना चाहिए विचागी म्यूट करिए तो पूर्वत ही यहां भी उत्पत्ति के सब सूत्र लगे तो इसको आप लोगों को समझना है कैसे लगे तो धातु है भूवाद से धातु संजय धातु संजय करके अनुबंधों का लोप करना है अनुबंध है पहला अनुबंध है डू आदिर टुडवह से इंज और पचह चकार में अनुनासिक है उपदेशे अजनुनासिक इत्से और शकार की उपदेश अजनुना सूत्रों से तोपा आदर्शनम लोपा तो पच हलंत बचा हुआ है हमारे सामने यह है इसके बाद में धातो हो। अधिकार धातु के अधिकार में धातु धातु संजय होने के कारण से धातु का अधिकार प्रारंभ होता है और धातु के अधिकार में वर्तमान लठ वर्तमान काल को कहने में लठ लकार आता है वर्तमान काल को कहने के लिए लट लकार आता है क्योंकि पचे जो है इसका अर्थ है मैं पकाता हूं वर्तमान काल को कह रहा है पचे इसलिए धातु के अधिकार में वर्तमान लठ वर्तमान काल में लट लकार होता है धातु के अधिकार में तो वर्तमान लट लट लकार है तो लट लकार आते ही लस्य लस्य लकार लस् अधिकार सूत्र है लस्य के अधिकार खिन्या में यानी लकार के अधिकार में सिप्तजी सिप्त स्थित अट्ठारह प्रत्यय प्राप्त होते हैं लस्य के अधिकार में फिर उन अट्ठारह प्रत्ययों में लह परस्मय पदम से परस्मय पद संजय और तंगा नावात्मने पदम से आत्मने पद संजय आत्मने हम, हमारे यहां पचे जो उदाहरण है आत्मने पद का है? पर लह परस्मय पदम से परस्मय पद संजक जाएंगे प्रारंभ के नौ और तंगानावात्मने पदम से तंग से लेकर के महिंग तक पा से लेकर के महिंग तक ये नौ और आन ये आत्मने पद संजक हो जाते हैं यह केवल संजय करने वाले सूत्र हैं परम को आत्मने पद में लकार लाने के लिए सूत्र लाना है जैसे परस्मय पद में लाने के लिए हमको शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र को लगा करके हम कर्ता कारक को कहने के लिए परस्मय पद लाया ऐसे ही यहां पर आत्मने पद के लिए भी हमको सूत्र लगाना है वो तो केवल संजय करने वाले हैं, ल परस्मय पदम तंग ना व आत्मने केवल वो कहता है नौ को परस्मय कहेंगे नौ को आत्मने कहेंगे संजय करते हैं इनको आत्मने पद इनको परस्मय पद पर परस्मय पद को लाने के लिए सूत्र जैसे हम शेषा करतरी परस्मय पद हम सूत्र लगा करके लाते हैं उसी प्रकार आत्मने को लाने के लिए भी सूत्र लगाए आत्मने को लाने के लिए बहुत सारे सूत्र परस्मय पद को लाने के लिए कम सूत्र तो यहां पर आत्मने पद को लाने के लिए हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है स्वरित कर्तभिप्राय क्रियाफले स्वरित हित कर्तभिप्राय क्रियाफले यह सूत्र है तो मूल पाठ में खोल करके देखिए मूल पाठ ये एक तीन में है पहले अध्याय के तीसरे पाद में है और ये संख्या है 72 सेवेंटी है आ, तो यह सूत्र है स्वरित कर्तराभिप्राय क्रियाफल मूल पाठ को निकाल के देखिएगा और इस सूत्र में आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है एक पृष्ठ उलट करके देखिए बारहवा सूत्र है बारहवा सूत्र है अनुदातंगित आत्मने पदम यहां से आत्मने पद का प्रकरण चल रहा है अनुदात गीता आत्मने पदम बारहवा सूत्र निकाल के देखिएगा अनुदातंग गीता आत्म पदम इस आत्म पदम की अनुवृत्ति जाती है 77 तक सेवनटी तक इसकी अनुवृत्ति जाती है लिख लीजिएगा आत्मापदम के नीचे अंडरलाइन करके सेवनटी तो ये सतहत्तर तक इसकी अनुवृत्ति जा रही है पर हमारा सूत्र है बहत्तर तो स्वरितिता कर्त क्रियाफल है सूत्र को देखिएगा स्वरित इत यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है स्वरित इत और कर्त में सात एक है और क्रियाफले में सात एक है स्वरित इता में समासे स्वर स्वरित तीन स्वर होते हैं जैसा कि आपको बताएगा एक उदात्त एक अनुदात और तीसरा है स्वरित तो यहां कह रहे हैं स्वरित की इत संज्ञा हो जिस धातु में उसको स्वरित स्वरित हित धातु कहते हैं स्वरित की इत संज्ञा जिस धातु में होती है उसको स्वरित हित कहते हैं और यहां यकार चवर का पांचवा अक्षर याकार इत है जिस धातु में उसको इत धातु कहते हैं। तो स्वरित इत इत धातु स्वरित इत धातु से उत्तर अथवा यकार इत धातु से उत्तर आत्मने पद होता है कब तो कहते हैं कर्त अभिप्राय क्रियाफले दो शर्त लगाए यहां पर क्रियाफले में समास है क्रिया या फलम क्रियाफलम क्रिया का फल क्रियाया फलम् क्रियाफलम् क्रिया काफलो क्रिया कर् क्रिया कफल कि मिले ये बा की जा क्रियाया फलम् क्रियाफलम् क्रिया केगे फ़लं। पकाने का पका क्रिया केगे पकाने का जो कर्म केगे उ क्रिया का, काफल किसको मिले तु केते है कर्तृभिप्राये कर्तारम अभिप्रेती कर्त जो कर्ता को मिलता हो यानी उस कर्म को करने वाला जो करता है उस कर्ता को मिलता हो क्रिया का फल तो क्रियाफल का अर्थ है क्रिया क्रिय का फल कर्तारम अभिप्रेती कर्ता को अभिप्रेत करता यानी कर्ता को मिलता हो अभिप्रेती का मतलब है अभिप्राय का मतलब है यहां पर मिलना तो उस क्रिया का फल यदि करता को मिलता हो तो धातु से आत्मनेपद होता है फिर सूत्र के अर्थ को समझ लीजिएगा क्रिया का फल कर्ता को मिलने की स्थिति में क्रिया का फल कर्ता को मिलने की स्थिति में स्वरित इत वाले धातु से कार इत वाले धातु से आत्मने पद होता है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना सूत्रार्थ जो मैं कर रहा हूं क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो ये यूं कहिए क्रिया का फल कर्ता को मिलने की स्थिति में स्वरित इत धातु से यकार इत धातु से आत्मने पद होता है कंडीशन बताया है आप लोग पूछते रहते हैं कि आत्मने पद का मतलब क्या होता है परस्मेपद का मतलब क्या होता है तो यहां पर आत्मनेपद का मतलब बताया है आत्म नेपद वहां आता है जहां उस क्रिया का जो फल है वो कर्ता को मिल रहा हो जैसे मैं कहूं राजेश राजेश यजते राजेश यज्ञ करते हैं या यूं सीधा सीधा अनुवाद करूं तो राजेश यज्ञ करता है ऐसा अर्थ निकलेगा अब यज्ञ करता है और प्रयोग किया है यजते इसका अर्थ यह होगा राजेश जी अपने लिए यज्ञ करते हैं या मैं सीधा सीधा बोलू वाक्य का अनुवाद करूं तो राजेश जी अपने लिए यज्ञ करता है अगर ये प्रयोग करूं राजेश यजती यजती तो इसका अर्थ है राजेश जी यज्ञ करता है परिवार के लिए पड़ोसी के लिए संसार के लिए दूसरों के लिए यजती का प्रयोग करेंगे तो दूसरों के लिए फल होगा कर्ता को नहीं मिल रहा है वहां फल क्योंकि कर्ता को अगर मिलने के मिलने की संभावना हो यानी खुद अपने लिए ही कर्म करना चाहते हैं तो यजते का प्रयोग होगा और दूसरों के लिए करना चाहते हैं तो का होगा यह नियम है परस्मयपद कोगा ये, एक नियम, है। ये एक नियम है और व्यापक नियम यह नयम अग्रजते की प्रयोग स्वयं के भीता दूसरं कलीता औरस्मयपदी क प्रयोग के यजति स्म कली सकता दूसरों के लिए, होता है। और का करें तो के लिए भी हो सकता है, सामान्य नियम तो यह है कि यजते का प्रयोग करेंगे तो अपने लिए क्योंकि कर्ता को मिलने वाला है तो यजते का प्रयोग करेगा और दूसरों के लिए अगर कर्म करता है तो यजती का प्रयोग होगा ये एक स्थिति है तो यहां पर यह कहा जा रहा है क्रिया का फल कर्ता को मिलने की स्थिति में स्वरित इत वाले धातु से यकार इत वाले धातु से आत्मनेपद होता है स्थिति लिख दीजिएगा हमारे सामने डूपच पाके ये सू, आ, धातु है और इसमें जो अनुनासिक चकार में जो अनुनासिक का हमने लोप किया है वो है स्वरित डूपच में जो चकार में जो अनुस्वार अकार है अनुनासिक आकार अनुस्वार नहीं अनुनासिक जो आकार था वो स्वरित है मूल मूल धातुपाठ निकालिएगा मैं आपको स्पष्ट कराता हूं मूल धातु पाठ निकाल करके देखिएगा दुपच पाके मेरे विचार से ये कहां पर है अट्ठारह या बीस बाईस तो किसमें है देखना पड़ेगा पक्ष धातु ओम स्वामी हाँ ये छह में है के। ओम स्वामी हाँ जी हाँ जी जी पृष्ठ संख्या 22 पे 722, सौ धातु है हाँ बाईस ही होगा ठीक है जी पृष्ठ संख्या 22 पे 722, ठीक है पची है और यह पच है ठीक है डुपच पाके के हां जी ये बाईस नंबर पृष्ठ संख्या में देखिएगा डुपच पाके है और लिखा है अथ पचादयो वह वहत्यन, वहत्यंता नवोभेतो भाषा उभेतो भाषा मतलब है परस्मय भी है और आत्मने है दोनों पदों में चलते हैं ये और अनु लिखा है देखिए इति पचादय अनुदाता ये अनुदात्त वाली धातु है और स्वरित स्वरित वाली धातु है अनुदात का मतलब ये है कि पच जो बचरा है पच पछ में जो पकार में अकार है वो है अनुदात पच धातु में जो अकार है, है पकार में है, वो है अनुदात और चकार में जिसकी संजय हुई थी अनुनासिक की संजय जिसकी हुई थी वो है स्वरित इसलिए नियम लागू हो रहा है धातु से अथवा धातु से तो हमारे सामने स्वरित धातु है वाली धातु से क्रिया का फल कर्ता को मिलने की स्थिति में आत्मनेपद होता है तो आत्मनेपद होता है सूत्र ने यानी विधान कर दिया तो अब ले आइएगा आताम झास आता मई ये नौ प्रत्यय गए लिखिए पच और ये नौ प्रत्यय है हमारे सामने अब नौ प्रत्ययों में से हमको एक ही प्रत्यय चाहिए और वो भी प्रथम पुरुष मत उत्तम पुरुष का चाहिए पच है और उत्तम पुरुष का हमको चाहिए और उत्तम पुरुष का एक वचन है ये पचे में उत्तम पुरुष का एक वचन है पचे में तो अब हमको सूत्र लाने हैं जो हम वहां पर प्रथम पुरुष लाने के लिए शेषा शेे प्रथमा लगाते हैं उसी तरह यहां पर अस्मद्युतम यह सूत्र लगाएंगे अस्मद्युतम यह सूत्र लगाएंगे अस्मद्युतम करते हैं अस्मद उपपद में रहते अस्मद उपपद में रहते समानाधिकरण की स्थिति में धातु से उत्तम पुरुष होता है दुष्मद अस्मद उपपद में रहे अथवा ना रहे तो भी धातु से उत्तम पुरुष होता है तो यहां पर अहम जो है यह उपपद में नहीं है हो, हो तो भी होगा यानी अहम यहां पर लिखो आप उपपद में अथवा ना भी लिखो तो भी उत्तम पुरुष होता है और समान अधिकरण भी है क्योंकि अस्मद भी उसी व्यक्ति को कह रहा है और पक्ष में आने वाला जो प्रत्यय है वो भी उसी व्यक्ति को पकाने वाले व्यक्ति को कह रहा है तो समानाधिकरण भी है अस्मद का और आने वाले प्रत्यय का एक ही अचरन आधार जो है वो व्यक्ति है पकाने वाला तो अस्मद उपपद में हो अथवा ना हो समानाधिकरण होने पर धातु से यहां पर उत्तम पुरुष होता है तो उत्तम पुरुष मिल गए हमारे सामने इट वही महिंग ये तीन आगे हैं और प्रथम और मध्यम पुरुष हट गए अब इट वही महिंग में हमको एक चाहिए तो उसके लिए हम द्वे के और द्विवचन एक वचने एक की विवक्षा में एक वचन को ले लेते हैं बाकी को हटाते हैं तो पच उसके आगे इट ये लिख दीजिए पच और इट वही यहां पर दिखाया है देखिए पच और इट अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे इट जो है ये सारु धातु का या आर धातु के इट सीमा जी बताएंगे ओम आ, ये इट जो है सारुधातु का या आर धातु के इसमें सोचना नहीं है तिप्त जी में से हमने नौ प्रत्ययों को हटा दिया पद में और आत्म पद के नौ लिया उस नौ में से ही है हाँ जी तो ये धातुक है तो सिंग में ही है, है।, है, है स्वामी जी तो कौन सा होगा सारोधातु के आर्धातु के ये आर्धातुक हो गया ना ऐसे कैसे बोलते हो आप तिंगित सारधातु है ना होकर हाँ किसित सार्वधातुकम सार्वधातुक सार्वधातुक है आपको याद करना पड़ेगा तिप्त झी सिप्त मस वो अठारह प्रत्येक घोट लीजिएगा जी तो ये जो इट है ये सारुधातुक है तो सार्वधातुक परे रहते धातु से धातु से सारधातुक कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते तावाची सारध धातुक परे रहते कर्तरी श्यप यह श्यप प्रत्यय होता है धातु से पहले पढ़ चुके हैं मैं केवल दोहरा रहा हूं यह सब ये पूर्ववत् जो है ना वह पूर्ववत् को दोहरा रहा हूं मैं आपको याद रखना तो यह कहता है कर्तरी श्यप कहता है कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते धातु से श्यप प्रत्यय होता है कर्तावाची सारध धातुक परे रहते धातु से प्रत्यय होता है प्रत्यय परश्च धातु से परे बैठेगा लिखिएगा पच शप इट यह स्थिति हमारे सामने तो पच शप इट अब अनुबंधों का लोप कर दीजिएगा अनुबंधों का लोप यह है शकार का लशक्व तद्दित और पकार का हलंत्यम और टकार का भी हलंत्यम तस्य लोप अदर्शनम लोप स्थिति लिख दीजिएगा पच शब का आकार और इट का इकार यह स्थिति हमारे सामने अब अगला सूत्र आ रहा है पिता आत्मनेपदानाम टेरे मूल मूल निकाल के देखिएगा पिता आत्मनेपदान तेरे तीन चार में है और संख्या है उनासी 79, नाइन है टित आत्मनयपदा नाम तेरे, ये कहता है इसमें लस्य की अनुवृत्ति आ रही है धातु और प्रत्ययपरस की तो आई रहे हैं तो लस्य की अनुवृत्ति आ रहे है तो लस्य मतलब लकार केसे लकार टिता लकार टित टकार इत वाले जितने लकार सो या लि जा हा जी समने क प्रयत्न टकार इत है यो दश लकार है य समझ लिजे ग्यकार वेद वाे लकारी जोड दे लेट लकारेट लकार है व वेद वा जो वेद मे प्रयोगोताो ग्यकार 11 लकारों में 6 लकार जो है टकार इत वाले हैं ये याद रख लेना आप 11 लकारों में टकार इत वाले जो लकार है वो है 6 लट लिट लुट लिट लेट लोट लिख दिया उन्होंने ये 6 लकार हैं टकार इत वाले स्क्रीन पर देख लीजिएगा और गकारित वाले भी नीचे लिख दीजिएगा लंग लिंग लुंग लिंग लिंग जो है दो लिंग लकार में दो भेद हैं एक आशीर्लिंग और एक विधि लिंग तो पांच हो जाएंगे लंग लिंग लुंग लिंग लिंग के आगे आशीर्ग का एक अतिरिक्त जोड़ देंगे तो यह पांच हो जाएंगे लकार तो पांच लकार है गकार वाले ये याद रखना पड़ता है आपको और छह लकार टकारे जैसे अभी हमने जो लकार लाए वर्तमान लट लट लकार जो है टकार है तो यह सूत्र कहता है टा आत्मनेपदा नाम टेरे ये सूत्र अनेक बार आएगा जब जब आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे तो इसको समझने का प्रयत्न करिएगा तुम आपके सामने 11 लकार लिखे हुए हैं छे लकार टकारु वाले हैं और पांच लकार गकार वाले हैं अभी छह लकारों के ऊपर बात चल रही है टकारे जो लकार है टीता का मतलब है लकार केसा लकार का विशेषण टित लस्ूत्र मे युवृत्ति आर लृत्ति ल का ल टित लकारे लकार अकारे लकार दोनो मे होगे परस्मयपद मे होगे आत्मनेपद मे होगे ले य आत्मनेपदार आत्मनेपद मे विद्यमान हे तो आत्मने पद में विद्यमान टित लकारों को ऐसा अर्थ होगा आत्मने पद में विद्यमान टित लकारों को यह टित लकारों के टे है ए तेरे तेरे को अलग करिएगा तो बनेगा टे है विसर्ग और ए वो लिख दीजिएगा आगे स्क्रीन पर पता लग जाएगा तेरे में टे को अलग करना है टे है रासर्ग बना दो है और फिर ए यह स्थिति है तो टे में छ जो है वो लुप्त प्रथमांत है यानी प्रथम प्रथमा विभक्ति लुप्त हो गए यहां पर ए में तो सूत्र का अर्थ बता रहा हूं मैं आत्मने पद में विद्यमान या आत्मने पद में आत्मने पद में स्थित पित लकारों को टित लकारों के आत्मने पद में स्थित पित लकारों के टी भाग को एकार होता है हां पर आत्मने में स्थित टित लकारों के टी भाग को एककार होता है अब टी भाग क्या होता है इसको समझ लीजिएगा पी टी, टी नाम है संज्ञा है तो टी किसको कहते हैं तो सूत्र आता है अचोन त्यादिटी अचोन त्यादिटी यह आप निकालिएगा पहले पाद में है तिरसठवां सूत्र अचोन त्यादिटी अचोन त्यादिटी पहले पाद को निकाल के देखिएगा यह संज्ञा सूत्र है ये जो पहले अध्याय का जो पहला पाद है इसमें संज्ञा सूत्र है अधिकांश संज्ञा सूत्र है कोई कोई परिभाषा सूत्र है बाकी अधिकांश जो है यह संज्ञा सूत्र है वृद्धि ये संज्ञा सूत्र है अधेंगुना यह संज्ञा सूत्र है इको गुना वृद्धि यह परिभाषा सूत्र है तो पहला पाद जो है यह संज्ञा सूत्र है यानी नाम रखने वाला सूत्र है कहीं वृद्धि नाम रख दिया किसी को गुण नाम रख दिया किसी को टी नाम रख दिया किसी को सर्वनाम स्थान रख दिया किसी को कुछ नाम रख दिया ऐसे बहुत सारे नाम रखने वाले जो है तो नाम रखने वाली जो संध्या सूत्र हैं, ये पहले अध्याय के पहले पाद में और जगह भी है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा है तो तिरसठव सूत्र देखिएगा अचोन त्यादिटी सिक्सटी थ्री अचोन त्यादिटी अचोन त्यादि में अचा में षि विभक्ति है और यह ष्टी विभक्ति निर्धारण में है मैंने आपको श्रेष्ठी के एक सौ अर्थ होते हैं बताया था कहीं निर्धारण अर्थ होता है कहीं अवयवाची होता है कहीं संबंध होता है कहीं कुछ होता है तो यहां अचा में निर्धारण में निर्धारण अर्थ को बताने की सृष्टि है और अंत्यादि में एक एक है और पी में एक एक है अंत्यादि अंत्यादि में अंत्य भवो अंत्य जो अंत में होने वाले को अंत्य कहते अंत्य भव अंत्य जो अंत में होने वाले को अंत्य कहेंगे फिर उसके बाद अंत्य आदिर यद अंत्यादि ऐसा बहुरी समास करेंगे अंत्यादि में समास बता रहा हूं मैं आपको पहले अंत्य शब्द बनाएंगे अंत में होने वाले को अंत्य कहते हैं अंत में होने वाले को अंत्य ऐसा कहते हैं अंत में होने वाले को अंत्य भवा अंत्य जैसे कंठे भवा कंठ्य तालुनी भवा तालव्य मूर्धनि भव मूर्धन्य जैसे शब्द बनते हैं ऐसे अंत्य भव अंतिया अंत अन्त में होने वाले को अंत्य कहेंगे फिर अंत्य अंत्य आदि तद अंतियादि अंत्य अच्छ आदि में है जिस समुदाय के इसका अर्थ होगा अंत्य आदिर यद अंत्यादि हिंदी में समझ लीजिए लिख लीजिएगा अंत्य अच आदि में है जिस समुदाय के उसको कहते हैं अंत्यादि अंत्य अन्तिया, अंत्य अंत्य अच यह अच के लिए आ रहा है ना अचो तो अंत्य अच आदि में है जिस समुदाय के उसको यह अंत्यादि कहते हैं तो अंत्यच अंतिम अच अंत्य का मतलब अंतिम अच अंतिम अच आदि में है जिस समुदाय के उस समुदाय को अंत्यादि कहते हैं उस अंत्यादि अच समुदाय का नाम टी है अंतिम अच आदि में है जिस समुदाय के उस समुदाय को यहां पर अंत्यादि कहते हैं उस अंत्यादि समुदाय का नाम टी नाम है टी संज्ञा रख दिया इसको मैं संस्कृत में भी बोल सकता हूं अचाम यो अंत्यो अच वो आपको ज्यादा कठिन हो जाएगा हिंदी में ठीक है अंतिम अच आदि में है जिस समुदाय के उसको टी कहते हैं उस अंत्यादि समुदाय को टी कहते हैं अब यहां पर लिखिएगा त आताम झ यह तीन है त आताम झ आदि ये वैसे नौ प्रत्यय है तो लेकिन मैं केवल थोड़ा समझा रहा हूं पहले त आताम झा त पूरा अलंत नहीं है पूरा है आकार सहित तमाम झ आताम झ आस आताम ध्वम इत मही ये अब आताम को देकर के मैं आपको समझाता ये देखिए आताम में आताम को आगे लिखिएगा आताम और उसको विच्छेद करके लिखिएगा आ ता, आ, म ऐसा है हां यह नहीं ता को भी अलग कर दीजिएगा ता को भी अलग कर दीजिएगा आलंत फिर आ फिर म ऐसा अलग कर दीजिएगा यह स्थिति है ता जब ता को अलग कर दिए तो ता को अलंत करना पड़ेगा ना यह स्थिति है अब देखिएगा यह कहता है अंतिम अच्छ अंतिम अच्छ आदि में जिस समुदाय के तो पहले यह पकड़ लीजिएगा यहां अंतिम कहां पर है यह अंतिम अच्छ है इस आताम में इस आताम में अंतिम अच है आकार दूसरा वाला आ दूसरा वाला आ है अंतिम अच्छा दूसरा वाला जो अंतिम अच है इस अंतिम अच्छ आदि में जिस है जिस समुदाय के तो समुदाय कां तक लेंगे मकार तक तो आम इसके आगे इजी कोल्ट आम कर दीजिएगा एक हो गया ता और एक आम यह है अब आम क्योंकि आताम में अंतिम आच है आकार इसको समझने का प्रयत्न करना आताम में अंतिम अच आकार और अंतिम अच आदि में है जिस समुदाय का और पूरा समुदाय क्या हो गया यह मकार तक समुदाय है क्योंकि समुदाय में अनेक होते हैं यहां आम में अनेक है यानी एक से अधिक है किसी में तीन हो सकते हैं किसी में दो हो सकते हैं किसी में चार हो सकते हैं तो अंतिम आ, आकार आदि में है अंतिम आकार आदि में जिस समुदाय का मतलब आम आम एक समुदाय है और इस समुदाय में आदि में अच है इसलिए इसको अंत्य समुदाय वाला अच कहेंगे अंतिम समुदाय वाला अच यह अंत्यादि अच ऐसा कहेंगे अंत्यादि अच अंत्यादि अच कहेंगे अंत्य समुदाय वाले अच ऐसा कहेंगे तो इस अंत्य समुदाय वाले अच का नाम टी है तो टी नाम कितने का है आम पूरा आम जो है इसको टी नाम कहेंगे इसको आम का नाम है टी आम का नाम है टी इस आम को नाम दे दिया टी तो अचो में जो अंतिम अच है अचो में जो अंतिम अच है उस अंतिम अच आदि में है जिस समुदाय का उस समुदाय का नाम टी है टी संज्ञा है तो आम की टी संज्ञा है आपने जिस किसी को भी समझ में न आए तो पूछिएगा इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को आगे स्वामी पूरे, पूरे आताम को टी नहीं बोलेंगे नहीं नहीं नहीं पूरे आताम को कैसे बोलेंगे ये तो कह रहे हैं अंतिम अच अंतिम अच आदि में है जिस समुदाय का तो अंतिम अच को ढूंढना है हमको अंतिम अच कहां पर है तो दूसरे क्रम में पहला आकू हटा दिया दूसरा दूसरा ही अंतिम अच है क्योंकि दूसरे के बाद में और कोई अच्छा ही नहीं आम में तो दूसरा जो अच है वह अंत में है और वह अंत में है पूरे आताम की दृष्टि से अंतिम अच हो गया फिर वह अंतिम अच आदि में है जिस समुदाय का वह समुदाय हो गया आम है आप सब सब क्या सबको भी ठीक कह सकते है क्या क्या क्या कह रहे सब, सब जो हमने सबसे लाए है ये कटरी शब्द वाला चप हाँ जी सब वहा हर जगह नहीं कहेंगे जो, जो आदेश होते आदेशों में जो है वो भी आत्मने पदों में टित लकारों में हमको सब जगह नहीं देखना है तित लकारों में देखना है और टित लकारों में भी आत्माने पदों में देखना है उन आत्मनोपदों में जहां जहां है अंतिम भाग होंगे वहीं पर देखेंगे शब में नहीं देख सकते पक्ष में नहीं देख सकते जहां कहा नहीं देख सकते ये, ये संज्ञा वही कर रही ना जो टित लकार हो आत्मनेपद का हो तब वहां उसको टी नाम करता है ठित आत्मना आत्मनेपदा नाम तेरे यहां पर यह इस लकारों ने और वैसे दूसरे जगह जहां ऐसा प्रयोग आएगा वहां पर भी हो सकता है वहां पर भी होगे, लेकिन यहां पित आत्मना आत्मनेपदानम टेरे में यहां पर लाभ होगा अगर शिप में भी कहीं आएगा शिप में तो ऐसा नहीं आता है और अन्यत्र आएगा ऐसा टी भाग जो है जैसे आप तद्धित प्रकरण में जाएंगे तो तद्धित प्रकरण में आता है टी भाग को यह काम होगा टी भाग को यह काम होगा वहां तद्दित प्रकरण में आएगा यह लकारों में केवल आत्मनेपद प्रकरण में आता है और भी कहीं आ सकता है पर यहां पर केवल आत्म आत्मने पद को ध्यान में रखकर के देखना है हमको हां जी रेणु जी ठीक है तो इसको समझना है आपको सभी लोगों को कि अंतिम अच देखना है अंतिम अच पर है वहां देखना है उस अंतिम अच के बाद में जो भी हलंत होंगे वो पूरा उस, उस समुदाय के अंतर आएगा उसके साथ जुड़ेगा तो यहां पर तो एक मकारी है इसलिए आम एक समुदाय बन गया कहीं तीन हो सकते हैं, कहीं चार हो सकते हैं तो यहां आम समुदाय है अब आइएगा यह तो हो गया है आताम जा, अगर मैं इट वही महिंग में इट को सामने रखूंगा अब इट निकालिए इट भगवान हाँ जी उपप्रश्न है रेणु जी के यहाँ तो जो आ, ये तो केवल संजा सूत्र है ना अच्छु अंत्यादि जी हाँ तो सामान्य रूप से सभी उपदेश में जितने भी शब्द है उस सब में लगेगा परंतु उसका उपयोग जैसा आप कह रहे हैं हाँ जी किसी विशिष्ट स्थिति में ही होगा जैसे आत्मापद या आत्मापद में होगा कहीं तद्दित में होगा कहीं और कहीं कुछ ऐसी स्थितियों में होगा यूं तो संजा सूत्र है तो ये सामान्य सूत्र है लेकिन वो सामान्य सूत्र जहां जहां व्यवहार में जहां जहां प्रयोग में आएंगे वहां वहीं उसको लागू करेंगे ऐसे ही वृद्धि जो है वृद्धि आप यूं देखेंगे पूरे अष्टादय में सब जगह नहीं है जहां आवश्यकता है वहीं पर वृद्धि का प्रयोग है यूं तो आप देखेंगे जहां जहां आपको दीर्घ आकार दिखाई देगा उसको आप वृद्धि कहेंगे लेकिन उस, उसको वृद्धि कहकर के कोई प्रयोजन नहीं दिखा सकते आप तो फिर वहां वृद्धि कहने कोई मतलब नहीं है मतलब किसी को आप नाम दे करके उसका प्रयोग नहीं दिखा रहे हो ना मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना आप सब जगह कह सकते हो क्योंकि जितने भी शब्द होंगे दुनिया भर के सब जगह में कहीं ना कहीं तो अंतिम अच्छ होता ही है उन शब्दों में उन सबको टी कहने को कह सकते हो लेकिन उसका टी नाम रख करके कोई प्रयोजन दिखाना पड़ेगा आपको अगर प्रयोजन नहीं दिखा रहे हो तो टी नाम रखना व्यर्थ हो गया हमारा इसलिए जहां जहां प्रयोजन होंगे वहां वहां हम टी नाम रख करके उसका प्रयोजन सिद्ध करते हैं ऐसे सभी वृद्धि हो गुण हो या जितनी भी नाम हम, हम देंगे यहां पर उस सब नामों में प्रयोजन को ध्यान में रख करके ही लेंगे राजेश जी स्पष्ट हो रहा है जी जी बा, बाकी लोग समझने का प्रयत्न करेंगे अंतिम अच ओम ओम सन जी ये वैसे तो हमने लेना है उत्तम पुरुष का इट हाँ उसी लेकिन ये उसी पर आ रहा हूं मैं उसी को समझाने के लिए आ रहा हूं उसी को समझाने के लिए आ रहा हूं वो भी मैं बता देता हूं हां अभी अभी राजे जी लिखिएगा इट हमारे सामने तो इट आया उत्तम पुरुष का एक वचन इट आया इट लिख दीजिएगा यानी अब इट में टकार की तो इत होकर के लोप हो जाएगा तकार जो है ना इसके ये अलंत्यम से लोप हो, हो जाएगा बचा अब यहां पर यह सूत्र लागू हो रहा है क्या आत्मा पदान टेरे पदा टित संबंधी लकार जो कि आत्मने पद का हो और टित संबंधी लकार हो उसके टी भाग को एक होता है अब टी भाग कैसे समझे इस को परिभाषा सूत्र आएगा अचोत्यादि अंतिम अंतिम अच हो उस समुदाय की टी संजय होती या तो एक ही है या तो समुदाय है ही नहीं है तो अंत्यादि नहीं लागू हो रहा यहां पर यह आत्मनेपद भी है टित लकार भी है सब सब लागू हो रहे हैं लेकिन अंत्यादि में नहीं है अंतिम अंतिम अच आदि में है जिस समुदाय के ऐसा यहां लागू नहीं हो रहा है इस इस इकार में यहां तो समुदाय है ही एक ही है एक ही में आधी अंत कैसे हम निर्धारण करेंगे तो उस स्थिति में एक और परिभाषा आ जाती यहां पर जब यहां पर मान लीजिए किसी का एक ही बेटा हो किसी को एक ही बेटा हो उसका और कोई संतान नहीं है एक ही एक ही बच्चा है बच्चा या बच्ची जो भी तो उसी को बड़ा बड़ा कहेंगे उसी को छोटा कहेंगे व्यवहार में होता है हमने किसी से पूछा ये आपका बेटा है हाँ जी बेटा है बड़ा है छोटा है आप कहेंगे ये बड़ा भी है और छोटा भी है व्यवहार में ऐसा ही होता है जब एक ही होता है उसी को बड़ा कहेंगे उसी को छोटा कहेंगे तो यहां एक ही है तो एक में आप कैसे निर्धारण करोगे कि आदि और अंत तो उस स्थिति में यहां एक और परिभाषा आ जाती है आद्यंत वे कस्मिन निकालिएगा सूत्र पहला ही पाद में है आद्यंत वधे कस्मिन आद्यंत वधेकस्मिन यह परिभाषा है यह परिभाषित करता है अगर एक ही हो वहां पर उसी को आदि कहो उसी को अंत कहो यह आद्यंत वे कस्मिन कहता है आद्यंतवत एकस्मिन ऐसा सूत्र है आद्यंतवत एकस्मिन आद्यंतवत में आदि और अंत दो शब्द हैं आदिश्च अंत आद्यंतो आद्यंतो इवा आद्यंतवत ऐसा इसका प्रयोग होता है इसको समझ लीजिएगा सूत्र को आद्यंतव ये भी बहुत जगह पर आएगा जितनी भी परिभाषा है ये बहुत काम आते हैं इसको समझना है इसको पहले अर्ग कर दीजिएगा आद्यंतवत और एकस्मिन आद्यंतवत्त एक आद्यंतवत अव्यय है फिर एक सप्तमी है और आद्यंतवत्त में समास आदिश्च अंत आद्यंत आद्यौ आदिश्च अद्य आदिश्च अंत आद्यंत यह इतरेतर योग द्वंद्व है फिर उसके बाद आद्यंतो इव आद्यंतो इव आद्यंतवत आदि और अंत के समान आद्यंतोह युव का मतलब है इव का अर्थ होता है समान आद्यंतोह स्वामी जी नमस्ते स्वामी जी नमस्ते स्वामी जी बोलिएगा ओम बोलिए हां पद्मा जी बोलिएगा नमस्ते स्वामी जी अस्तक है और परिभाषा भी कहीं उसको अतिदेश के रूप में भी कहते हैं कई परिभाषा के रूप में भी कहते हैं उसको कहा स्वामी जी हाँ जी व्यक्ति व्यक्ति ये है इस व्यक्ति को तो आप द्वितीय वृत्ति में समझ लीजिए अभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि कई परिभाषा को अतिदेश के रूप में कहते हैं प्रसंग भेद को लेकर के वहां दृष्टि भेद कहेंगे इसको दृष्टि भेद से किसी को परिभाषा भी कह देते हैं किसी को नियम भी कहते हैं किसी को अतिदेश भी कहते हैं तो इन सारी बातों को तो आप द्वितीय मृत्यु में समझ लीजिएगा हां जी क्योंकि अभी समझना मुश्किल हो जाएगा आपको बहुत लंबा रामायण बताना पड़ेगा तो इस दृष्टि से संक्षेप से इतना ही समझ लीजिएगा तो यह भी परिभाषित करता है परिभाषा यह आपके लिए सरल है प्रारंभिक लोगों के लिए परिभाषा के रूप में सरल है इसलिए मैं इसको जानबूझ के परिभाषा शब्द का प्रयोग किया तो अब देखते हैं आद्यंत हो आद्यंतव आदि और अंत के समान को आद्यंतवत्त कहते हैं आदि और अंत के समान यानी एक एकस्मिन भी जुड़ेगा तो एक ही में आद्यंत इवा व्यवहार मैं इस सूत्र का अर्थ बता रहा हूं एक में भी एक में भी आदि और अंत के समान व्यवहार होता है और इसको संस्कृत में भी बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा एकस्मिन अपनी आदो इवा अंत इव च कार्य एक आदो इव अंत इव कार्य एक में भी एक में भी आदि में आदि के समान और अंत के समान व्यवहार होता है यानी एक में ही आदि के समान व्यवहार होता है और अंत के समान व्यवहार होता है जा आदि समान काम करना का को आदि काम करेंगे. और अंत अंत के के समान समान करना हो, तो जा करेंगे. व्याकरण में दो प्रकार प्रकारे कार्यते एक आदि कार्य अन्तः अभि हा या आदि कार्य वा अन्त्यादि का न अन्त्यादि अटो पी ये का तु अन्त अन्त्य आदि अंतिम में आदि समुदाय समुदाय तो है ही नहीं एक ही है तो एक में ही आदि के समान व्यवहार करेंगे इस इट प्रत्यय को इट प्रत्यय एक ही है समुदाय तो है नहीं समुदाय में आदि में है और अंत में कुछ और है तो अंत तो है ही नहीं यहां पर एक ही है तो इसी को आदि के समान समझ लेंगे ओम भगवान आदि ये हल लगाने से पहले नहीं कर सकते इसका प्रयोग वो तो अनुबंध है ना अनुबंध को नहीं जो देखते यहां पर यहां अनुबंध को नहीं देखेंगे अनुबंध को हटाएंगे अनुबंध को हटा करके देखते हैं द्वितीय वृत्ति में यह भी बात आएगी कहीं पर कि कहीं अनुबंध सहित को भी देखते हैं और कहीं अनुबंध रहित को भी देखते हैं वो अलग व्यवहार है वो फिर वो लंबा हो जाएगा प्रथमावृत्ति में यानी प्रथमावृत्ति में अनुबंध को हटा करके देखा जाता है यहां पर कहीं कहीं अनुबंध सहित को देखते हैं वो बाद की बात है वो जब आएगा तब आपको स्पष्ट होगा तो यहां अनुबंध को हटा करके देखते हैं अधिकांश जो है अनुबंध को हटा करके देखते हैं कोई अपवाद के रूप में ही अनुबंध को जोड़ करके देखते हैं प्राय अनुबंधों को हटा करके देखते हैं तो यहां अनुबंध को हटा करके देखेंगे हम जैसे वहां पर अनंग में हमने देखा था अनंग में अनंग आदेश किया ना चेता नहीं थे क्लास में तो चेता बनाने के लिए अनंग में देता अनेकाल सित तो अनेक अल है जिस प्रत्यय में उसको अनेकाल प्रत्यय कहते हैं तो वह अनुबंध को हटा करके देखा था हमने तो ऐसे यहां अनुबंध कटा करके देखेंगे तो यहां अनुबंध कटा करके देख रहे हैं ई अकेला ही है इसलिए आद्यंत वे कस्मिन सूत्र लगा रहे हैं यहां पर अगर अनुबंध सहित को देखना है तो फिर अत्यंत वजह एकस्म को लगाने की जरूरत ही नहीं थी आदि तो एक ही स्थिति है तो एक ही वस्तु है हमारे सामने उसी को आधी उसी को अंत जब आधि मान करके काम करना पड़े तो एक में ही आदि मान करके काम करेंगे और कहीं अंत में काम करना हो तो उसी को अंत मान करके काम करेंगे तो एक में ही किसी परिस्थिति में आदि मान करके काम होगा किसी परिस्थिति में अंत मान करके काम होगा तो यहां पर सूत्र लग गया हमारा टित आत्मने पदानम तेरे से टी भाग की अंतिम अच टी भाग का नाम अंतिम अच को यहां पर टी नाम दे दिया यानी इकार को टी नाम दे दिया यहां पर अंत आदि अंतिम अचो में आदि अच तो यहां इकार को ही आदि अच्छ मान करके इस इकार को ही आधी अचमान करके इस इकार का नाम टी रख दिया यह स्थिति आ गई तो आइए अपने मुख्य प्रसंग में तो पच शब का आकार और इट का ई और उस ई के स्थान में ए हो गया पित आत्मने पदानम तेरे ये कहता है आत्मने पद लकारों में पित आत्मने पद लकारों में टित आत्मने पद लकारों के टी भाग को एक होता है यह सूत्र का हो गया आत्मने पद टित लकारने पदों के यही कहिए आत्मने पद पित लकार के आत्मने पद टित पित लकार के टी भाग को एकार हो गया यहां पर तो ई के स्थान में यह हो गया तो लिखिए स्थिति पच शब का आ और ई के स्थान में ए ये स्थिति हमारे सामने अब इस स्थिति में सूत्र आएगा अतो अतोगुणे अतोगुणे सूत्र आया अतोगुणे कहता है अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते अपदांत आकार से उत्तर फिर वापस निकाल के देखिए वो सूत्र ताकि आपको आवृत्ति हो जाएगी अतोगुणे निकालिए छ में मूल में छ एक निकालिएगा और उसमें अनवृत्ति को देखते हुए उसके अर्थ को समझ लीजिएगा देखिए अतोगुण चौरान 94 चोरा, चौरानवे सूत्र है 94 फोर छे एक, 94 में अतोगुणे उससे इसी के पहला सूत्र है उसे पदांता इसमें अपदानतात की अनुवृत्ति आ रही है अपदांतात् और इक्यासी है एटी एक पूर्व परयो की अनुवृत्ति आ रही है संगीतायाम तो आ ही रही है संगीता के विषय में तो एक पूर्व परयो अपदांता और अतो गुणे यह स्थिति है सूत्र अतः हमें 5 एक है और गुने में सात एक है और अपदांता में भी 5 एक है और एक पूर्व प्रयोग और इसमें एक यह भी आ रहा है एकादेश पर रूपम से पररूप भी आ रहा है एंगी पररूपम से पररूपम पररूपम पद की भी अनवृत्ति आ रही है एक अपूर्व पर हो पर रूपम ये सब लगेंगे तो अर्थ होगा अपदांत आकार से अपदांतात् अकह में पांच एक है ना तो इसलिए अर्थ होगा अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व परयो पूर्वर पर के स्थान में पररूपम एकादेश हो पररूप एकादेश होगा यानी अकार जो है गुण में जाकर के मिल जाएगा यह है पररूप एकादेश अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व और पर के यानी आकार और गुण रूपी एकार इन दोनों के स्थान में पररूप एकादेश हो जाएगा यानी यह आकार एकार में मिल जाएगा इसका यह मतलब होता है अपदान्त आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है यह सूत्रकार है अब यहां गुण परे रहते कहा तो गुण परे क्या है यह एकाप गुण है एक ऐसा गुण है यह है अतद्भावित अतद्भावित गुण है यह पहले से है हमने कोई विधायक सूत्र से उत्पन्न नहीं किया तद्भावित नहीं किया उत्पन्न नहीं किया ये पहले से एक आ तो गुण परे रहते यह तो अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है तो आ ए में जाकर के मिलेगा तो मिला दीजिएगा तो पच और ए यह स्थिति और यह जो है चकार में मिल जाएगा तो पचे बन जाएगा इसको मिलाने के लिए जरूरत नहीं है हलंत को देख करके एकार को चकार में मिला दीजिएगा तो पचे ये बन गया तो अब सूत्र का प्रयोजन देख लो ना यहां पर जैसे ही कहा अतोगुण ने कि गुण परे रहते पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है तो यहां गुण किसे कहते हैं तो आ जाएगा अधेंगुना आद्भावित अतभावितों की गुण संज्ञा होती है तो यहां अतद्भावित है इसकी गुण संज्ञा हो जाएगा ओम भगवान हां जी हां जी पहले ये सूत्र लाना चाहिए ना अदेन गुना और फिर अतो गुणे नहीं नहीं पहले आएगा पहले आएगा अतोगुणे पहले आएगा अतो गुणे अतोगुण आएगा क्योंकि गुण परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में पर एकादेश होता है यह बोलाएगा अतोगुणे तब अपना अधेन गुण आएगा कि आपने गुण बोला है तो यह गुण किसे कहते हैं तब अध्यंग गुण आएगा अगर पहले अधेंगुना लाओगे तो फिर गुण किसे कहे प्रश्न ही नहीं उठेगा ना राजेश जी स्पष्ट हो रहा है नहीं पहले उसकी गुण संजय करने पर ही तो नहीं, नहीं उसको गुण मान गुण संजय करने पर तो है ठीक है लेकिन उसको सूत्र सूत्र ने कहा ना सूत्र ने उसको गुण माना है हम आकर के ये केवल बोलते हैं कि इनको गुण कहते हैं सूत्र विधायक सूत्र ने तो गुण मान करके ही बोला ना विधायक सूत्र तो गुण मान करके बोला जैसे सिचि वृद्धि परस्मय प्रदेश तो वृद्धि मान करके बोल रहा है अथोपधायाथोन्नी वो सब वृद्धि मान करके बोल रहे हैं विधायक सूत्र तो उसको गुण माना है हम आकर केवल के ठप्पा लगा रहे हैं कि यह गुण ही है क्यों गुण है क्योंकि आ गुण कहते हैं इसलिए यह गुण है केवल के हम ठप्पा लगा रहे केवल अनुमोदन कर रहे हैं इस सूत्र को लाकर ठीक है राजेश जी ओम ओम यहां पर कोई विधायक सूत्र ही नहीं है यहां पर कोई विदायक सूत्र नहीं है ना इसलिए गुण परे रहे ये बोला तो यह हो गया आपका पचे इसी प्रकार यज धातु से ये बनेगा सेम यही प्रक्रिया है इसको आप लोग स्वयं देख लीजिएगा ये को बना लीजिएगा ये कैसे बनता है जैसे पचे बनता है वैसे ये बनाना है पूरेवादी उत्पत्ति आदि सब सूत्रों को लगा करके ये बना लीजिएगा तो पच्चे, येजे, इसी तरह बनेंगे। स्वामी जी जी स्वरित कर्त क्रिया जी, जी। इसमें इस पड़ा था स्वामी जी अः धातुपट में जी आ, यहां स्वरितेत तो नहीं दिख रहा है लेकिन कैसे हमने स्वरित कैसे माना स्वामी जीत इत, इतना तो अलग पड़ा है फिर स्वरित स्वरित नहीं समझ है देखिए स्वरितेत का मतलब है स्वरित इत संज्ञा स्वरित की इत्या है जिस धातु में उस धातु को स्वरित धातु कहते तो अब दुपच्चेश दुपच्चेश पाके धातु को सामने रखिएगा ये कहा लिखा है स्क्रीन पर देखिएगा मैं अभी बता देता हूं आपको स्क्रीन पर लिखा है क्या डूपचे ये, ये लिखा है ना डूपच डूपच मिला मिल गए ना अब देखिएगा डू की संजय होती है आदिर से और पच में चकार जो है चकार में जो आकार है वो अनुनासिक स्वरित है चकार में अनुनासिक स्वरित है तो इसलिए हाँ, हाँ, अनुनासिक स्वरित की संजय उपदेश अजनुनासिकित से इंजय कर और शकार की अलंत्यम से कर दिया तो यहां स्वरित की संज्ञा हुई इसलिए स्वरित, कही, है या धातु कही है आ, ये समझ गया स्वामी मेरा प्रश्न ये था कि जी? सूत्र में यित स्पष्ट रूप से नहीं पड़ा मतलब ये कैसे इसका समास कैसे करेंगे स्वामी स्वरित और इत दो दो है ना समझिए इसलिए पूछ रहा था अच्छा सूत्र में आप पूछ रहे हाँ तो सूत्रार्थ भी मैंने समझा दिया था ना कहा सूत्र कहां लिखा इन्होंने स्वरित्व इत तो यहां पर देखिए स्वरित इत स्वर स्वरित इत तो इत जो है ना ये इत दोनों के साथ जुड़ेगा यह द्वंद में द्वंद्वास स्वरित स्वरीता, तो यहां पर इत जो अंतिम में जुड़ा है ना इत यकार में इत जो जुड़ा है इत यह इत जो है दोनों के द्वंद्वात शूयम पदम प्रत्येकम अभिसंपद्य परिभाषा है परिभाषा यह है द्वंद्वांत श्रूयमान पदम प्रत्येकम अभिसंपद्य एक परिभाषा है द्वंद्व के अंत में जो पद सुनाई देता है वो द्वंद्व समास में प्रत्येक पद के साथ जुड़ जाता है मतलब स्वरित अलग है यकार अलग है फिर इित अलग है ऐसा ना स्वामी हां जी हां दन, जी धन्यवाद स्वामी जी तो ये इत जो है स्वरित के साथ भी जुड़ेगा यकार के साथ भी जुड़ेगा ओम भगवान हाँ जी हाँ जी यहाँ पे मेरे पास एक धातु रूपमाला है जी जो मैंने गूगल प्ले से ली थी तो इसमें जो डू है ना जी वो स्वरित है और प है वो अनुदात्त है और च चो सानुनासिक है वो उदात्त ही है ऐसा दिया है क्या ऐसा इन्होंने दिया है मेरे पास वो वेदभागी जी की पुस्तक अगले महीने आएगी तो वो तो जी। आप, आप, आप जो 22 पृष्ठ निकालिए धातु पाठ मे धातु पाठ मे बाइसवा पृष्ठ नेग बाइस मे है डुपचपाके काङ्गी न डुपचपाके नव नव उभय देखेग इति पचादयो अनुदात्ताः पचादय अनुदात है पचादी एक जो नौ धातु है अनुदात वाली धातु है तो अनुदात है ना तो यहां पर अनुदात पक्ष में अंत में जो बचेगा तो वो अनुदात है तो पकार अनुदात है और स्वरित कहा स्वरित की संजा हो रही है तो स्वरित की संजा जो है मेरे को तो यही लग रहा है है क्योंकि दू, दू में स्वरित तो स्वरिता, संगिता, स्वरिता नाम से हा या कुर मा डू स्वता नारी अनुदात्त चे हा जि हा जि समीजि सत्यनन्द वेदवाग्यजी के पुस्तक मेरे पास है तो उसमें है डू जो है स्वरित है, है। अनुत है और च जो है स्वरित है चा भी स्वरित है जी च जो है स्वरित है वो भी स्वरित है ठीक है स्वरित है स्वामी जी नहीं शाह शा, शा शा तो आ, आलंत है ना ओम स्वामी ओम स्वामी जी डू अपी हनंत लोपमी हाँ डू लोप लोप लो, लो, लो, होते ना आदि से डू लोप होगा वो भी ठीक है दोनों ठीक है इसका मतलब यह है कि डू भी स्वरित है और चा में जो आकार है वो भी स्वरित है इसका मतलब ये सही है चा भी स्वरित है तो आप आदि वाला मानो या चकार में जो स्वरित है उसको मानो कोई आपत्ति नहीं पर स्वरित डू स्वरित इसलिए होगा क्योंकि स्वरित के बाद ही अनुदात होता है स्वरितात् संहिता में अनुदाता नाम एक सूत्र है स्वरित के बाद में ही अनुदात् होता है तो यहां डू स्वरित होना चाहिए तभी जाकर के पा में जो आया है वो अनुदात होगा स्वामी जी स्वामी जी प्राय स्वरित उभय होता है स्वामी जी है स्वामी जी हा जी स्वरित प्राय हक करके उभयपदी होता है ना स्वरित। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है आ, देखेंगे जहां भी उभयपद है क्या वहां स्वरित हो कोई ऐसा है या दौ उभयो भाषो इति स्वरित दान खंडने शान तेजने हाँ तो आ, जैसे यहाँ दौ उभय तो भाषो स्वरित वाले हैं तो हो सकता है प्राय स्व प्राय सर्व सर्वम ना करके मैं बोल रही हूं, मुझे कोई कोई ने बताया कि प्राय करके स्वरित कर हो सकता है हो सकता है उदात्तो स्वरित द्व उभव उभय तो भाषो स्वरित उ तो भाषो अनुदाते अनुदाता स्वरितेता ठीक है प्राय प्राय ऐसा ही है मैं भी देख रहा हूं इसमें धातु पाठ में जहां जहां भी स्वरित तो है ना तो वो सब उभय तो भाषा ही है ठीक है प्राय करके उभय तो भाषा है ठीक है हाँ जी तो ये हो गए आपका दुपच पाके ओम भगवान हां जी हां जी कल आप स्थान अंतर तमा एक बार फिर से पढ़ाएंगे मेरे समझ में नहीं आया स्थान अंतर तमा जी हां तो ठीक है फिर फिर देख लेंगे स्थानेंतरतमा को क्योंकि स्थानांतरतम बहुत व्यापक है उसमें स्थानेंतरतमा कली बता दूंगा आपको स्थानांतरतमा वो चार प्रकार से देखते हैं स्थान से भी देखते हैं और प्रयत्न से भी देखते हैं प्रमाण से भी देखते हैं गुण से भी देखते हैं कई स्थितियों में देखते हैं जी वो चार प्रकार मेरे ठीक से समझ में नहीं आए अब वो अभी इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि वो प्रसंग जब आएगा तब समझ में आ जाएगा आपको आएगा आगे जा करके क्योंकि चारों में देखते हैं यानी कहीं स्थान से देखते हैं कहीं प्रयत्न से देखते हैं कहीं प्रमाण से देखते हैं और कहीं गुण से देखते हैं ऐसे होता है अंतरतम देखने के नियम चार ढंग से देखते हैं तो जब आज तभी समझ लीजिए ना क्यों समझो उसके नहीं उसमें और एक बात में समझ में नहीं आई जो ऊपर से जो स्थानीय की आवृत्ति आ रही है ना वो अर्थ में कहीं इनकी जुड़ नहीं रही है ठीक है ठीक है कल देख लेते हैं, कल देख लेंगे कोई बात नहीं हाँ जी आपका क्या प्रश्न है ओम स्वामी हाँ जी आ, स्वामी जी दूस पाके में दू स्वरित है और उसके बाद आपने बताया स्वरिता संहिताया अनुदाता नाम से पा अनुदात हो गया फिर पाके बाद जो स्वरित है ये किस सूत्र से होगा स्वामी जी वो जब स्वर प्रकरण आएगा तब समझ लेना हाँ दी, हाँ दी। जी हाँ दी, हाँ दी। हाँ दी। एक जी एक एकाशीय ये वक्तव्यख्या है आीन ये वहा पे मिल नी गी है आ, ये सूत्र नी है वार्तिक है के ऊपर वार्तिक के नाम से अलग से होते हैं यानी जो सूत्र होता है उस सूत्र के ऊपर ही वार्तिक बनाते हैं यानी उस सूत्र को समझाने के लिए भी फिर वार्तिक बनाते वो वार्तिक भी सूत्र के रूप में ही होता है लेकिन उसका नाम दे गया सूत्र वार्तिक क्योंकि सूत्र के ऊपर भी सूत्र अगर नाम देंगे ना सूत्र नाम देंगे तो फिर दोनों में अंतर नहीं पकड़ में आएगा इसलिए उसका नाम बदल दिया वार्तिक नाम दे दिया उसको सूत्र के ऊपर जो सूत्र बनाए गए हैं उनका नाम दिया है वार्तिक उनको वार्तिक कहते हैं वो तो पता चल गया वो सूत्र में नहीं होगा वो वो आपको वहां नहीं मिलेगा मूल पाठ में भी नहीं मिलेगा और वो यहाँ नहीं मिला भाष्य में तो जहां सिद्धियां होंगी वहां पर लिखेंगे कि वो आपको द्वितीय आवृत्ति जब पढ़ेंगे दूसरी आवृत्ति जब पढ़ेंगे तब वो मिलेंगे तो उसमें क्या देखना था आपको नहीं इसका अर्थ देखना था तो वो नहीं मिल रहा था वो नहीं मिलेगा आप बोलिए क्या नाम था क्या बोला आपने एकादेशे सिद्धो वक्तव्य हाँ तो एकादेश में जो सिज का लोप किया है उसको सिद्ध मानना चाहिए ऐसा इसका अर्थ है स्वामी आ, जी हाँ जी हाँ जी कृपया और द्वंद्वा परिभाषा ये है ऐसा है परिभाषा परिभाषाएं जो है ये आप द्वितीय वृत्ति जब पढ़ेंगे उसमें कुछ परिभाषा आए और सारी परिभाषाएं महाभाष्य में जो विस्तृत शंका समाधान जब होता है ना तब ये सारी परिभाषाएं वहां लागू होती है तो अभी मैं बता देता हूं पूरी परिभाषा क्या है पृष्ठ संख्या टू थ्री जीरो भाष्य की क्या महाभाष्य में देख रहे हैं आप नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं प्रथमावृत्ति भाष्य उसमें लिखा है क्या जी जी टू थ्री जीरो क्या थ्री, टू थ्री अच्छा टू थ्री जीरो तो सूत्र मे समय धन्यवाद ये प्राधिपद लिङ्गत्र पढाते मात्रा शब्द अन्त सुडेग प्राधिपद मा लिंग मात्र परिमाण मात्र वचन मात्र ऐसा आतेगा तो द्वंद्व के अंत में जो भी पद होता है वो प्रत्येक पद के साथ जुड़ जाता है तो वो अर्थ निकल जाता है जैसे आ, आप कौन सा सूत्र है दर्शन में भी बताया था ना न्यायदर्शन में जो सूत्र है सोलह पदार्थ सोलह पदार्थों को समझाते हुए वहां पर भी यह जहां भी बहुत जगहों पर लागू हो गई है द्वंद के अंत में जो पद सुनाई देता है वह प्रत्येक के साथ जुड़ जाता है एक परिभाषा यह योग दर्शन में है सतो दीर्घकाल निरंतरीय सतो दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार आसेवित आसेवित जो है वो सत साथ जुड़ जाएगा दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार सेविता आसेविता सेवन किया गया तो वह दीर्घ काल सेवन किया गया निरंतर सेवन किया गया ऐसे जहां भी द्वंद के अंत में जो पद जुड़ता है वो पद ऐसा पद होता है वो कॉमन होता है सबके साथ जुड़ जाता है ऐसे बहुत आएगा ठीक है इसको हम यही विराम देते हैं कल आगे का उदाहरण देखते हैं ओ...